सम्राट स्वामी श्री कलपात्री जी महाराज की पूज्य सदगुरुदेव भगवान की गंगा मैया की गायत्री माता की सियावर रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव मंच पर विराजमान विविध विद्या निष्नात बड़े शांत और उदांत वर्णाश्रम धर्म निष्ठ हमारे परम स्नेही डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज अपने सदाचार के द्वारा जिन्होंने गुरुकुल में यश प्राप्त किया अपने विद्या के और व्यवहार के द्वारा जो यहां प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए सनातन धर्म महावृक्ष को सींच रहे हैं ऐसे हमारे आचार्य विनोद जी राजेंद्र जी उनका अपना परिकर विप्र समाज आचार्य स्वदेश जी धर्मानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमय माता सर्वप्रथम भारतवर्ष के विशिष्ट अंग इस महाराष्ट्र की भूमि को शिवाजी महाराज की भूमि को समर्थ गुरु रामदास जी महाराज की भूमि को संतों की भूमि को वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए क्योंकि वास्तव में गुरु कौन जैसा कि आज हमारे महाराज जी बता रहे थे गुरु माने जो अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने की प्रेरणा दे जो अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचने का मार्ग बता दे जो मृत्यु के बंधन को काट करके अमृतत्व की प्राप्ति कराने का उपाय बता दे वो गुरु है अंधकार से प्रकाश की ओर अज्ञान से ज्ञान की ओर और हम नित्य मृत्यु के मुख में पड़े हुए जीव इस संसार में कोई सबसे बड़ा भय है तो मौत है इस मृत्यु के भय का निवारण करने का जो मंत्र बता सके उपाय बता सके वही गुरु है और ऐसे समर्थ गुरु कौन बोले हनुमान जी बाबा तुलसीदास जी ने कहा कृपा करह गुरुदेव की नाई तो हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना आप और हम नौ दिन तक निरंतर बैठ करके उनकी कृपा छाया में बैठ करके भगवान की कुछ महिमा गा सके कुछ महिमा सुनने के लायक हो सके ऐसा महापुरुषों के मुख से सुना है जहां भगवान राम की कथा होती है वहां किसी ना किसी रूप में हनुमान जी महाराज जरूर होते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम जहां जहां भगवान की कथा तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वहां वहां पर हनुमान जी महाराज परिपूर्ण तो की कृपा छाया में बैठ करके भगवान की कथा रूपी इस सु, सु, सुरसरिता में हम और आप मिलकर अवगाहन करें प्रेम से एक बार हनुमान जी महाराज का स्मरण करें बोलिए हनुमान जी महाराज की ण्य तीर्थ में अट्ठासी हजार महात्मा बैठे हैं उनके अग्रगण्य हैं सौनक जी महाराज सौनभ जी महाराज को नेतृत्व प्रदान किया है भगवान सब लोग प्रश्न नहीं कर सकते कोई एक कुशल कोई एक योग्य कोई समर्थ व्यक्ति जिसको प्रश्न पूछने की कला का ज्ञान हो पूछना भी सबके बस की बात नहीं है प्रश्न करना भी सबको नहीं आता है आप हमारे प्रतिनिधि हैं आप हमारे नायक हैं हमारी ओर से आप जो प्रश्न करेंगे हमको स्वीकार होगा सूत्र महाराज प्रवक्ता के पद पर बैठे हैं आसन पर विराजमान हैं और सोनक जी महाराज प्रश्न करने वाले के स्थान पर विराजमान हैं अठासी हजार महात्माओं के बीच में सोनक जी महाराज ने प्रश्न किया भगवान इस संसार उपास से बद्ध जीव मृत्यु और जन्म जिंदगी रूपी नदी के दो तो किनारे हैं एक मौत है एक जन्म है और यही इस जीवात्मा के साथ में पास है बंधन है आवागमन के चक्र में फंसा हुआ मृत्यु रूपी पास से बंधा हुआ ये जीव कैसे मुक्ति का स्वाद चख सकता है महाराज कलयुग की स्थिति तो बहुत नाजुक हो गई है वैदिक मार्ग भ्रष्ट प्राय हो गए हैं नष्ट प्राय हो गए हैं वर्णाश्रम धर्म की कोई बात नहीं कर सकता लोग अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक होते चले जा रहे हैं वस्तुतः अधिकारों के उपभोग का अधिकार उसी को है जो अपने कर्तव्यों का पालन करे भगवान ऐसी विषम परिस्थिति में संसार पास में बंधे हुए जीव का कल्याण कैसे होगा एक संसार छेदकः कतमः स्मृतः कतम स्मृत कलम वेदोक्त मार्ग नश्यती कलयुग आने पर वैदिक मार्ग शिथिल हो जाता है वैदिक मर्यादाएं शिथिल हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के नवीन नवीन मार्ग नवीन नवीन महात्मा नवीन नवीन देवता नवीन नवीन पंथ तैयार हो जाते हैं इन परिस्थितियों में भगवान सनातन धर्म की परंपरा में अपने जीवन का कल्याण चाहने वाले लोग क्या करें जिससे कि उनका उद्धार हो सके आप देखने रहे कितने बड़े बड़े महात्मा आज नए नए रास्ते पर चलने लगे गए हर सवेरा बाद में होता है कोई नया पंथ तैयार हो जाता है सूर्यास्त बाद में होता है एक नया देवता तैयार होकर के आ जाता है और जिन लोगों की सिद्धांतों में बड़ी निष्ठा है सनातन धर्म की परंपरा में बड़ी निष्ठा है वो धीमे धीमे कम होते चले जाते हैं और लगता है कि ये किस दिशा में पड़ रहे हैं लोग प्रश्न बहुत अच्छा है महाराज जो सनातन धर्म की परंपरा में अपने जीवन का कल्याण चाहता है उसको क्या करना चाहिए इस कलयुग की स्थिति पर विचार किया महात्माओं ने कहा महाराज संसार के लोग बहुत बोलने वाले हो जाएंगे बहुत बात बनाने वाले हो जाएंगे वाचालाश्च भविष्य करने वाले कम होंगे और बोलने वाले बहुत हो जाएंगे सतयुग में ऐसा नहीं था त्रेता में भी ऐसा नहीं था वहां लोग करने में विश्वास करते थे कहने में नहीं कल के मनुष्य का स्वभाव है वो करेगा तो बहुत थोड़ा और बताएगा बहुत ज्यादा जब कथनी और करनी में विषमता आ जाती है समझ लीजिए कलयुग आ गया है कलयुग कुछ और नया नहीं है भ्छ चाप मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रता हा। संसार के बंधनों को तोड़कर के महात्मा बनने वाले लोग भी फिर वापस अपने अपने घरों में लौटने लग जाते हैं धनात्म करने की भावना से लोग महात्मा बनते हैं ये कलियु की विशेषता है कलियु की एक कलियु का दोष है याचक होगा साधु महात्मा होगा सन्यासी होगा परंतु अपने परिवार में अपने स्वजनों में अपने परिजनों में अपने में उसकी बहुत आसक्ति हो जाती है महाराज कलयुग के मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा को कैसे पावेगा कैसे जीवन का उद्धार करेगा भगवान राम ने अपनी प्राप्ति का उपाय बताया है कहा जिसका मन निर्मल है उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है जिसका मन निर्मल नहीं है उसको मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती भगवान की प्राप्ति का एक ही मात्र उपाय है आप भजन के द्वारा ध्यान के द्वारा योग के द्वारा दान के द्वारा चाहे ज्ञान के द्वारा चाहे सत्संग के द्वारा विधि चाहे जो हो जिसका मन पवित्र है परमात्मा उसको मिलेंगे निर्मल मन जन सो मोही पावा और मोही कपट छल छिद्र न जिसके मन में कपट होगा जिसके मन में छल होगा जिसके मन में छिद्र होगा उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती चाहे दुनिया कितना भी बड़ा विद्वान माने उनको गांव की भाषा में कहावत कहा करते थे मन की तरंग मार ले गया भजन माने क्या है बोले तुम्हारे मन की चंचलता मिट जाए तुम्हारे मन की उड़ान ठहर जाए तुम्हारे मन की तरंग नष्ट हो जाए तो भगवान का भजन हो गया कितना भी भजन आप आपकी और आपका मन अभी टिका नहीं है तो फिर कैसा भजन कपड़े रंगने से कोई महात्मा होगा क्या मनस्ेन्न शुद्धम यदि मन शुद्ध नहीं हुआ तो गंगा जाने गंगा जाकर स्नान करने से क्या होगा और मन शुद्ध है तो गंगा जाके क्या करोगे तो चाहे ज्ञान मार्ग पर चल करके मन को शांत बना लो पवित्र बना लो चाहे भक्ति के रसमें डूब करके मन को पवित्र बना लो चाहे योग के द्वारा चाहे दान और धर्म के द्वारा जैसे हो मन शांत हो जाए भक्ति मार्ग पर आप चलते हैं तब भी कहा गया मन ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तब भी कहा गया नहीं मन योग पर चलते हैं तो कहते हैं योगश्चित निरोधा चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो योग सिद्ध हो गया मने मन मन सब जगह एक ही हमको तो ऐसा लगता है भगवान ने सृष्टि बनाई बहुत तरह के जीव बनाए मनुष्य को बनाया भगवान बहुत खुश हो गए कीट पतंग बनाए कुकर सुकर बनाए मक्खी मच्छर बनाए वृक्ष लताएं बनाए पशु पक्षी बनाए उतना आनंद नहीं आया और जैसे ही मनुष्य को बनाया इस मनुष्य को बनाकर के ब्रह्मवलोक धिषणम मुदमाप देव भगवान को बहुत हर्ष हो गया ऐसा ऐसा दुनिया में कोई दूसरा सृजन नहीं है ऐसी कोई दूसरी रचना नहीं है ऐसा को, कोई ऐसी कोई कृति नहीं है क्या विशेषता है मनुष्य में बोले ब्रह्मांडम अवलोकितुम दिशा यस्विन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इसमें है परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता केवल मनुष्य शरीर में है इसलिए बहुत आनंद हुआ परंतु भगवान को चिंता हो गई अरे इस पर मैंने अंकुश नहीं लगाया तो ये तो मुझको चौराहे पर खड़ा करके बेक देगा इसलिए भगवान ने प्रेत के अंदर बिठा दिया है मन एक पल भी बड़े बड़े योगियों का मन एक जगह ठहरता ही नहीं और जिसका मन ठहर गया उसके लिए वो तीनों लोग पार ब्रह्म भी प्राप्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है यदि मन न होता तो संसार का झंझट ही न होता मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष मन के हारे हार है और मन के जीते जीत मन ही मिलावे राम से और मन ही कराए फजी ये मन का झमेला ना हो तो संसार का बंधन ही ना हो मन परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परिवर्तिय ये ये मन परम कारण है जो जीवात्मा को बार बार संसार के चक्र में घुमाता रहता है इसलिए मन को शुद्ध करना है मन को पवित्र करना है वो चाहे भगवान का भजन करके मंत्र जप करके ध्यान करके योग करके चाहे ज्ञान के माध्यम से चाहे विचार के माध्यम से चाहे सत्संग में गोता लगा करके जैसे बने महाराज ने कहा मन को पवित्र करने का उपाय है भगवान राघविन्द्र की कथा का श्रवण एतस्मा तस्मा किंचिन किंचन मन शुद्ध इससे बढ़कर के मन की शुद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है और भगवान राम के क्या बताए प्रभु एक बार भगवान राम की छवि चित्त में आ जाए तो अपने आप लगता है कि सारी दुनिया ठहर गई है आप राम जी का चित्र भी कहीं देखोगे इतने शांत है इतने शांत हैं मनो निस्तब्ध समुद्र हो दुनिया में नाम तो बहुत हैं यद्यपि प्रभु के नाम अनेका दुनिया में बहुत नाम हैं भगवान के सहस्र नाम करके कितने हजारों हजार नाम हैं पर राम सकल नामरते अधिका उन सब में भगवान का कोई ब्रह्म का कोई जगदम्बा का कोई नाम है तो राम है ध्यान देना भगवान शंकर का आराध्य कोई मंत्र है तो राम ब्रह्मा के जीवन का कोई आधार है तो राम और सबकी बात छोड़िए भगवान राम के जीवन का आधार है तो राम रामचरितमानस में बाबा ने कहा कि राम न सक नाम कौन गए भगवान राम की चाहें तो अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते नहीं जान सकते एक राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को तार दिया तो दुनिया में डूब डुकी बच गई नहीं राम तो दुनिया का उद्धार करने वाले पति पावन हैं, और नाम विचारा नाम कोटि खल कुमती सुधारी भगवान राम के नाम ने करोड़ों करोड़ों खलों की गुस्तों की कुमति दुर्मतियों को पवित्र बना दिया उद्धार कर दिया इसलिए मन को पवित्र करने का उपाय राम चित्र में देखोगे तो कितने शांत इस भारतीय संस्कृति का प्राण कोई है तो भगवान राम यहां माता गायत्री का मंदिर है मंदिर है माता गायत्री यहां विराजमान है गायत्री मंत्र का फल क्या है भर्ग देवस्थ्य पापानी